भारत पॉडकास्ट एपिसोड एपिसोडी में आपका स्वागत है आज के अंक में हम महाभारत के सातवें पर्व द्रोण पर्व की कहानी सुनेंगे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर गिरने के बाद कौरव सेना नेतृत्व विहीन हो गई थी तब महारथी कर्ण को युद्ध में वापस बुलाया गया जो भीष्म के कारण अब तक दूर रहे थे कर्ण ने भीष्म से मिलकर उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया विश्व ने कर्ण को पुत्रवत स्नेह देते हुए युद्ध में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आशीर्वाद दिया इसके बाद कर्ण ने कौरवों को सलाह दी कि आचार्य द्रोण को सेना का नया सेनापति बनाया जाए दुर्योधन सहित समस्त कौरवों ने यह सुझाव तुरंत स्वीकार कर लिया इस प्रकार ग्यारहवें दिन से द्रोणाचार्य कौरव सेना के प्रधान सेनापति घोषित हुए नए सेनापति द्रोण ने पद संभालते ही एक योजना बनाई वो जानते थे कि पांडव पक्ष की रक्षा की कुंजी युधिष्ठिर हैं यदि युधिष्ठिर बंदी बन जाएं, तो युद्ध तुरंत समाप्त कराया जा सकता है द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से वचन लिया कि वो युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे लेकिन इसके लिए अर्जुन को किसी भी तरह मुख्य युद्ध भूमि से दूर रखना होगा अर्जुन की उपस्थिति में युधिष्ठिर को पकड़ पाना असंभव था दुर्योधन ने एक रणनीति बनाई कि कुछ योद्धा अर्जुन को लगातार युद्ध की चुनौती देकर दूर ले जाएंगे इधर पांडवों की ओर से गुप्तचरों ने द्रोणाचार्य के इस इरादे की सूचना युधिष्ठिर को दे दी युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन को सावधान किया अर्जुन ने अपने भाई को आश्वासन दिया कि चाहे देवराज इंद्र स्वयं कौरवों की सहायता करे फिर भी वो शत्रुओं को युधिष्ठिर तक नहीं पहुँचने देंगे इस निश्चय के साथ ग्यारहवें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ युद्ध के ग्यारहवें दिन आचार्य द्रोण ने अपनी सेना को शकट व्यूह यानी कि य रथ के आकार का एक व्यू में व्यवस्थित किया जिसका मुकाबला करने के लिए पांडवों ने कौंच व्यू बनाया कौंच व्यू मतलब सारस पक्षी के आकार का व्यू सुबह होते ही भयंकर युद्ध छिड़ गया सेनापति बनते ही द्रोणाचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रचंड आक्रमण शुरू कर दिया उनकी बाणों की वर्षा से पांडव सेना में हाहाकार मचने लगा द्रोण ने कुछ ही समय में दिव्य असरों का प्रयोग करके पांडव पक्ष के असंख्य सैनिकों और योद्धाओं का सहार प्रारंभ कर दिया जिससे पांडव पक्ष डर से कांप उठा इस दिन कई युद्ध हुए पांडव पक्ष की ओर से भीमपुत्र राक्षस घटोत्कच आगे आए तो उनका सामना निश्चाचर अलम्बुश से हुआ जो कि कौरवों की ओर से लड़ रहा था दोनों के बीच बड़ी भीषण लड़ाई हुई उधर युवा वीर अभिमन्यु जो कि अर्जुन के पुत्र थे ने कौरव योद्धा पौरव पर आक्रमण कर दिया अभिमन्यु ने पौरव का धनुष तोड़ दिया तो पौरव तलवार लेकर अभिमन्यु पर टूट पड़ा अभिमन्यु ने भी तुरंत रथ छोड़ तलवार उठा ली और पौरव को पकड़कर लगभग धरती पर गिरा ही दिया था कि तभी सिंधु देश के राजा जयद्रथ ने आकर पौरव को बचाया जयद्रथ ने अभिमन्यु से तलवार ढाल से युद्ध किया पर अभिमन्यु के प्रहार से जयद्रथ की तलवार टूट गई और वो भूमि पर गिर पड़े इतने में मध्य के राजा शल्य ने अभिमन्यु पर एक भारी भाला फेंका अद्भुत कौशल दिखाते हुए अभिमन्यु ने वो भाला हवा में ही पकड़ लिया और उल्टा घुमाकर शल्य के रथ पर दे मारा इस प्रहार से शल्य के रथ का सारथी मारा गया और रथ टूट गया अभिमन्यु की वीरता पर पांडव सेनाओं ने जयकार की और चोटिल शल्य को पीछे हटना पड़ा इसके बाद भीम ने शल्य को संभालने के लिए आए कौरव सैनिकों पर धावा बोला और शत्रु दल में भगजड़ मचा दी कर्ण पुत्र वृषसेन पांडव पक्ष के विरुद्ध आड अटा और कुछ समय तक वीरता पूर्वक लड़ता रहा पर भीम ने उसे घायल कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया इसी बीच द्रोणाचार्य लगातार पांडवों की प्रमुख इकाइयों को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे उनकी दृष्टि अब युधिष्ठिर पर थी जो युद्ध के मध्य भाग में थे दुर्योधन भी अपनी कुछ सैन्य टुकड़ियों के साथ युधिष्ठिर को घेरने की कोशिश में था आचार्य द्रोण ने अवसर पाकर युधिष्ठिर के रथ पर हमला कर दिया और उनके साथ रक्षा में डटे पांचाल राजकुमार को अपने बाणों से मार गिराया यह संभवतः पांचाल नरेश त्रिपद के पुत्र थे युधिष्ठिर के पास उपस्थित सैनिकों में हाहाकार मच गया द्रोणाचार्य अब सीधे युधिष्ठिर पर झपटे और लगभग उन्हें बंदी बनाने ही वाले थे किंतु ठीक समय पर अर्जुन युद्ध के उस भाग में आ पहुंचे दरअसल अभी तक अर्जुन युद्ध के एक दूसरे छोर पर व्यस्त थे लेकिन जैसे ही उन्हें संकेत मिला कि युद्धिष्ठिर पर संकट है तो वो तुरंत अपने रथ को उधर से मोड़कर तेजी से पहुंचे अर्जुन के आते ही परिस्थिति बदलने लगी अर्जुन ने क्षेत्र में पहुंचकर द्रोणाचार्य पर तीखे बाणों की बौछार शुरू कर दी जिससे द्रोण को युधिष्ठिर से पीछे हटना पड़ा अर्जुन का प्रहार इतना घना था कि आकाश मानो बाणों से ढक गया और चारों ओर अंधकार छा गया अर्जुन ने सैकड़ों शत्रुओं को एक ही बार में अपने बाणों से बीन डाला कौरव सेना में हड़कम मच गया और वो पीछे हटने लगे कुछ ही समय में सेना प्रति द्रोण और शिष्य अर्जुन नामने सामने थे द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन को हराना अत्यंत कठिन है और अर्जुन को भी अपने गुरु पर घातक प्रहार करने में संकोच था दोनों महान धनुर्धरों में देर तक द्वंद्व चला लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला वहीं दूसरी तरफ शकुनी सौ साथियों सहित सहदेव पर टूट पड़ा सहदेव ने उन सभी को पराजित करके भगा दिया नकुल ने मद्र नरेश शल्य को हरा दिया था और उन्हें हराकर उन्होंने अपना शंख बजाया भीम ने कौरव राजकुमार विविशंति को परास्त कर दिया था अभिमन्यु उस दिन कई मोर्चों पर लड़ा उसने पौरव जयद्रथ शल्य आदि से लड़ाई की और एक समय पर तो स्वयं द्रोणाचार्य को भी घेर ललकारा पर द्रोण ने उन सबको हरा दिया और अभिमन्यु और उसके साथी पीछे हट गए इसके बाद धृष्टद्युम्न ने भी अश्वत्थामा को रोके जाने का प्रयास किया पर द्रोण पोत्र अश्वत्थामा के सामने धृष्टद्युम्न तिक ना सके और घायल होकर पीछे हट गए स्वयं भीमसेन ने वापस मोर्चा संभाला और अभिमन्यु के साथ मिलकर कौरव सेना पर कहर बरपाना शुरू कर दिया द्रोणों की प्रचंड मार से कौरव दल आतंकित होकर भागने लगे द्रोणाचार्य ने भागती सेना को ललकार कर फिर से इकट्ठा किया और क्रोध में एक बार सीधे युधिष्ठिर पर हमला कर दिया द्रोण ने युधिष्ठिर का धनुष काट दिया और एक और उसकी रक्षा में खड़े वीर युगंधर को मार गिराया पांचाल नरेश द्रुपद, मत्स्य नरेश विराट सात्यकी दृष्टिदुम्न आदि कई महारथी तुरंत आकर युधिष्ठिर की ढाल बने और मिलकर द्रोण को रोके रखने की चेष्टा करने लगे भीषण बाण वर्षा के बीच आचार्य द्रोण ने सिंहसेन और व्याग नाम के वीरों का नाश कर डाला कौरव दल यह सब देखकर द्रोण के पीछे फिर से जुटने लगे और युधिष्ठिर को पकड़ो युधिष्ठिर को पकड़ो ऐसे नारे लगाने लगे इस बात पर वहां फिर से अर्जुन आ गए और अर्जुन के आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया अर्जुन ने तूफानी गति से बाण चलाते हुए कौरव बल को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया स्वयं द्रोण भी अर्जुन की तीव्र मार के आगे अधिक देर तक नहीं टिक सके और पीछे हटने लगे अर्जुन का प्रकोप ऐसा था मानो बाणों की नदी बह रही हो जिससे कौरव पक्ष के सैकड़ों रथ हाथी और पैदल योद्धा कटने लगे अंतत सूर्यास्त होने तक अर्जुन ने स्थिति पूरी तरह से पलट दी थी अंधकार छाने लगा तो दोनों पक्षों ने युद्ध विराम किया और अपनी अपनी सेना को शिविर में लौटने का आदेश दे दिया पहला दिन बतौर सेनापति द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए अर्जुन ने पांडव सेना की रक्षा कर ली थी इस असफलता से द्रोणाचार्य शुद्ध थे संध्या समय कौरव सभा में द्रोण ने दुर्योधन से कहा कि अर्जुन को हटाए बिना युद्धिष्ठिर को बंदी बनाना अत्यंत कठिन होगा यह सुनकर त्रिगत्र देश के राजा सुशर्मा ने प्रस्ताव रखा कि वो और उसके भाई मिलकर अर्जुन को युद्ध में उलझाकर दूर ले जाएंगे सुशर्मा और उनके सहयोगी अपने प्राण देकर भी अर्जुन को रोकने की प्रतिज्ञा लेते हैं ये योद्धा स्वयं को संस्पतक यानि कि मरने या मारने की कस्में खाने वाले कहते हुए अगले दिन सुबह अर्जुन को अलग ले जाने की योद्धा बनाते हैं उधर पांडव पक्ष में भी त्रोण की रणनीति से निपटने की तैयारी होती है इस तरह से ग्यारहवां दिन समाप्त होता है बारवा दिन सुबह होते ही त्रिगत्र के राजा सुशर्मा ने अपने विशाल सेना के साथ अर्जुन को ललकारा इन संस्पतक योद्धाओं ने प्रण लिया था कि या तो वो अर्जुन को मारेंगे या फिर खुद मर जाएंगे अर्जुन चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं ये जानते हुए भी कि उन्हें मुख्य युद्ध से दूर ले जाने का यही शत्रु का उपाय है युद्ध छोड़ने के पहले अर्जुन ने अपनी रणनीति के तहत युधिष्ठिर की रक्षा का प्रबंध किया उन्होंने राजा द्रौपद के पुत्र सत्यजीत को युधिष्ठिर की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी और बाकी भाइयों से चौकन्ना रहने को कहा उधर द्रोणाचार्य ने बारहवें दिन कौरव सेना को गरुड़ व्यू में सजाया इसके आगे पांडवों ने अर्धचंद्र व्यू बनाकर मोर्चा किया देखते ही देखते अर्जुन अपने रथ पर कृष्ण के साथ सुशर्मा और उनके त्रिगर्ती दस्ते को दूर दक्षिण दिशा में ले गए वहाँ अर्जुन और संस्पतकों में घोर युद्ध छिड़ गया सुशर्मा और उसके भाइयों ने अर्जुन पर तीखे बाणों की बौछार की अर्जुन ने भीषण संघर्ष में एक एक करके त्रिगर्तों का संहार करना शुरू कर दिया त्रिगर्त वीर बार बार मोर्चा लेते पर सभी अर्जुन के बाणों से ढेर हो जाते एक समय तो त्रिगर्त सैनिकों के तीरों से आकाश अंधकार में छा गया और अर्जुन भी कुछ पल के लिए ढक गए तब अर्जुन ने वायव्य अस्त्र चलाया जिसकी प्रचंड पवन से वो सारे तीर दूर चिटक गए इसके बाद अर्जुन ने पूर्ण शक्ति से हमला बोला एक के बाद एक त्रिगर्थ योद्धा अर्जुन के हाथों गिर गए उस भयंकर मारकाट में त्रिगर्त लल पूरी तरह से पराजित हो गया अधिकांश लोग तो मारे गए और शेष जान बचाकर भाग गए अर्जुन ने बहुत ही कम समय में संसपतकों का संकल्प ध्वस्त कर दिया और फिर से मुख्य रणभूमि की ओर रुख किया आपको ध्यान हो तो संसपतक वो लोग हैं जो या तो मारेंगे या मर जाएंगे लेकिन फिर भी महाभारत में लिखा है कि ज़्यादातर लोग मर गए और कुछ लोग जान बचाकर भागे खैर दूसरी तरफ मुख्य युद्ध में आचार्य द्रोण ने पांडव पक्ष पर भीषण दबाव बना रखा था अर्जुन तो दूर थे इसीलिए द्रोण ने पांडवों के केंद्र पर धावा बोल दिया पांचाल राजकुमार सत्यजीत जिन्हें अर्जुन ने युदिष्ठिर की रक्षा का भार दिया था वीरतापूर्वक लड़ते हुए द्रोणाचार्य को रोकने की कोशिश कर रहे थे पर द्रोण की प्रचंडता के आगे वो टिक नहीं सके और द्रोण ने युद्ध के इसी प्रारंभिक चरण में सत्यजीत को बाणों से बींद कर वीरगति दे दी इस समय युधिष्ठिर की रक्षा पंक्ति में सेंध लग चुकी थी और द्रोण फिर से युधिष्ठिर को घेरने लगे पांडव पक्ष से भीम ने द्रोण को रोकने के लिए कमान संभाली कौरव सेनापति को बढ़ता देख दुर्योधन ने भीम पर एक विशाल हाथी दल छोड़ दिया दर्जनों युद्ध हाथियों के साथ खुद दुर्योधन भीम पर टूट पड़ा किंतु भीम ने गदा के पराक्रम से सारे हाथियों को मार मारकर भगा दिया और दुर्योधन को भी पीछे हटना पड़ा हाथियों के हटते ही पूर्वासी योद्धा भगदत्त अपने विशाल युद्ध हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर रणभूमि में आए भगवान इंद्र के समान प्रतीत हो रहे भगदत्त के आने से कौरव सेना उत्साहित हो गई भगदत्त प्राग्ञ ज्योतिषपुर जो कि वर्तमान का असम वाला क्षेत्र है कि एक वृद्ध राज्य पेड़ पुरानी राजा थे जिनके पास इंद्र द्वारा दिया गया एक अमोघ अस्त्र भी था भगदत्त ने आते ही अपनी प्रलयकारी शक्ति दिखानी शुरू कर दी इस प्रहार से पांडव पक्ष में हाहाकार मच गया फिर भगदत्त ने अपने विशाल हाथी सुप्रतीक से पांडव सेना रौंदनी शुरू कर दी सबसे पहले भगदत्त ने पांडव पक्ष के सहयोगी दशाण नरेश को कुचलवाकर मार दिया उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को घेर लिया और अपने बाणों से युधिष्ठिर और सात्यकी दोनों को ही बीन दिया युधिष्ठिर और सात्यकी घायल होकर कुछ देर के लिए हतोत्साहित से हो गए थे और भीम को भी अपने हाथी से डराकर कर भगदत ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया पांडव सेना को ऐसा प्रतीत हुआ मानो इंद्र का हाथी एरावत मैदान में आ गया हो भगदत्त वास्तव में अजय लग रहे थे और पांडव पक्ष के कोई भी महारथी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे मुख्य युद्ध क्षेत्र से दूर अर्जुन त्रिगत्रों से युद्ध खत्म करने ही वाले थे कि भगवान कृष्ण ने दूर आकाश में उठती धूल का एक भारी बादल देखा कृष्ण समझ गए कि युद्ध में कहीं कोई भीमकाय हाथी विनाश मचा रहा है यह भगदत् ही हो सकते हैं कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो शीघ्र त्रिगर्थ युद्ध का अंत करके लौटे क्योंकि पांडव सेना संकट में है अर्जुन ने तुरंत इंद्र द्वारा दिए गए वज्र वज्रदशे अस्त्रों का प्रयोग करके कर, बचे हुए त्रिगर्थ योद्धाओं का संहार कर दिया जब तक अंतिम संसपतक ढेर ना हुआ अर्जुन नहीं रुके जो संसपतक भाग भी गए थे वो भी यहाँ पर शायद वापस आ गए और अर्जुन ने उन्हें भी मार दिया इसके बाद कृष्ण तेजी से अर्जुन का रथ मोड़कर भगदत्त की ओर ले चले यहाँ द्रोण और अन्य कौरवीरों ने भगदत्त के आवेग का लाभ उठाकर पांडव सेना को बुरी तरह क्षति पहुंचाई नकुल सहदेव व अन्य योद्धा भगदत्त से सीधे लड़ नहीं पा रहे थे और डिफेंसिव हो गए थे कुछ ही देर में अर्जुन वहां आ गए अर्जुन ने आते ही भगदत्त को युद्ध के लिए ललकारा अब बाप और बेटे जो कि अर्जुन और अभिमन्यु हैं दोनों अलग अलग मोर्चों पर कौरवों से लोहा ले रहे थे भगदत्त और अर्जुन का द्वंद्व देखने लायक था अर्जुन ने पहले दूर से बाण वर्षा की किंतु भगदत्त का विशालकाय हाथी सुप्रतीक उन बाणों को अपने कवच पर झेलने लगा भगदत्त ने अर्जुन को और निकट आने पर मजबूर कर दिया करीब आके अर्जुन ने एक दूसरी रणनीति से काम लिया उन्होंने सीधे भगदत्त पर प्रहार ना करके हाथी सुप्रतीक को मारना शुरू कर दिया ताकि हाथी अनियंत्रित हो जाए पर भगदत्त ने तुरंत इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य वैष्णवास्त्र का आह्वान किया और अर्जुन की ओर छोड़ दिया यह एक अति शक्तिशाली अस्त्र था जो सीधे अर्जुन की ओर चल गया अर्जुन के पास उसे रोकने का भी समय ना था तभी भगवान कृष्ण ने अचानक अपने रथ से खड़े होके वह अस्त्र अपने ऊपर झेल लिया वैष्णवास्त्र श्री कृष्ण जो कि वास्तव में नारायण के ही अवतार हैं को स्पर्श करते ही फूलों की माला में परिवर्तित हो गया और कृष्ण के गले में चला गया यहां पर आपको ये देखना होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कृष्ण सारथी थे और उन्होंने युद्ध कैसे पलटा तो ये उन कई घटनाओं में से एक घटना थी जिसमें शायद अर्जुन पराजित हो सकते थे लेकिन कृष्ण ने उन्हें बचा लिया अर्जुन यह सब देखकर एकदम स्तब्ध रह गए लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराकर संकेत दिया कि अब भगदत्त का प्रमुख हथियार खत्म हो चुका है उस अस्त्र के निष्फल हो जाने से भगदत्त एकदम निर्बल पड़ गए मानो इंद्र का दिया हुआ कवच ही उतर गया हो अर्जुन ने तुरंत अवसर लेकर अपने बाणों से सुप्रती के मस्तक और भगदत्त के शरीर पर एक के बाद एक घातक प्रहार किए शीघ्र ही सुप्रतीक लहूलहान होकर धराशायी हो गया और उसके साथ भगदत्त भी भूमि पर गिर गए अर्जुन ने एक अंतिम बाण चलाकर महान योद्धा भगदत्त का अंत कर दिया भगदत्त की वीर से कौरव सेना सन्न रह गई वहीं दूसरी तरफ पांडव पक्ष ने चैन की सांस ली अब गांधार नरेश शकुनी ने अर्जुन को उलझाने के लिए मायावी युद्ध का सहारा लिया उन्होंने जादुई मृग तृष्णाएँ यानी मिराज पैदा करके अर्जुन को भ्रमित किया अर्जुन ने थोड़ी देर तक उन मायावी रूपों से लड़ाई की लेकिन फिर दिव्यास्त्रों की सहायता से शकुनी के समस्त मृग तृष्णाएँ या मिराज को खत्म कर दिया शकुनी इस बात से भयभीत हो गया और रणभूमि छोड़कर भाग गया वहीं दूसरी तरफ कौरव पक्ष के अश्वत्थामा ने भी अपनी तरफ से पांडव पक्ष पर आक्रमण जारी रखा अश्वत्थामा का सामना एक नीले रंग के दैत्य जिसका नाम था नील से हुआ जो कि पांडव पक्ष से था घोर युद्ध में अश्वत्थामा ने राजा नील का वध कर दिया पांडव सेनाएं देख के हिल गई कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा ही अपने पिता की समान विनाशक है बहरहाल अर्जुन द्वारा भगदत्त और शकुनी आदि को परास करने के बाद बारहवें दिन का युद्ध भी खत्म होने लगा अर्जुन ने दिन खत्म होते होते क्रोध में कौरवों के बहुत से वीरों को मार गिराया जिसमें कर्ण के पक्ष के तीन भाई भी बताए जाते हैं दोनों तरफ भारी क्षति पहुंची लेकिन दिन का अंत आते आते पांडवों का पलड़ा कुछ भारी रहा सूर्यास्त पर युद्ध विराम हुआ बारहवें दिन पांडवों ने अपने कुछ वीर सत्यजीत नील आदि खोए तो कौरवों ने भगदत्त जैसे महारथी को खो दिया द्रोणाचार्य उस शाम फिर चिंतित थे कि आज भी युधिष्ठिर को बंदी बनाने का मौका नहीं मिल पाया और अर्जुन ने अपना वचन निभाकर सेना की रक्षा की थी रात में कौरव शिविर में द्रोणाचार्य ने अगली रणनीति पर विचार किया अब तक के अनुभव से उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि जब तक अर्जुन मुख्य रणभूमि में उपस्थित है रिश्ते को पकड़ना असंभव है इसीलिए उन्होंने अगले दिन फिर वही योजना दोहराने का निश्चय किया किसी भी तरह अर्जुन को युद्ध से दूर रखना होगा दूसरी ओर पांडवों को भी आभास था कि द्रोण आसानी से हार मानने वाले नहीं सभी वीर अगले दिन के भीषण संग्राम के लिए मन कड़ा करके सोए तेरहवें दिन कौरवों ने सुबह होते ही अपनी सबसे घातक रणनीति अपनाने का निर्णय किया आचार्य द्रोण ने सुबह सुबह त्रिगर्त नरेश सुशर्मा और उसके बचे संस्पतक साथियों को वापस से अर्जुन को ललकारने भेजा उधर द्रोण ने कौरव सेना को इस दिन चक्रव्यूह में व्यूबद्ध किया चक्रव्यूह एक विशाल घूमते चक्र के समान युद्ध व्यू था जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन माना जाता था इस व्यू को भेदने का ज्ञान पांडवों में सिर्फ अर्जुन और कृष्ण को था और कृष्ण तो शस्त्र उठाते ही नहीं थे द्रोण की योजना स्पष्ट थी अर्जुन को फिर दूर ले जाकर मुख्य मोर्चे पर अभेग्य चक्र व्यू रचना और उसके द्वारा युधिष्ठिर को घेरा जाना संसपतकों ने आते ही अर्जुन को ललकारा और कुरुक्षेत्र के दक्षिण में अपने मोर्चे को खोल दिया अर्जुन को विवश होकर उनका सामना करने जाना पड़ा अब मुख्य युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की अनुपस्थिति में कौरवों का चक्रव्यूह पांडवों के सामने खड़ा था युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव धृष्ट आदि ने इस चुनौती को समझा लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसे तोड़ने की संपूर्ण विद्या केवल अर्जुन को आती थी और अर्जुन इस समय दूर युद्ध कर रहे थे और दिन ढलने से पहले उनके लौटने की संभावना नहीं थी यहाँ पर अभिमन्यु ने आकर कहा कि उन्हें चक्रव्यूह में घुसने की कला आती है यह शिक्षा उन्होंने अपने बचपन में जब वो अपने माता सुभद्रा के पेट में थे तो अर्जुन से पाई थी लेकिन अभिमन्यु ने यह भी बताया कि उन्हें केवल व्यू में प्रवेश करने का तरीका आता है निकलने का नहीं युधिष्ठिर ने आश्वासन दिया कि व्यू भेद अंदर प्रवेश करने के बाद वे सभी अभिमन्यु के पीछे पीछे व्यू में प्रवेश करते जाएंगे और उसे घिरने नहीं देंगे अन्य पांडवों ने भी सहमति जताई कि वे अभिमन्यु के पीछे मार्ग बनाकर भीतर जाएंगे योजना तय होते ही 16 साल का अभिमन्यु अपने रथ पर सवार होकर चक्रव्यूह के मुंह की ओर बिजली की गति से बढ़ने लगा कौरव सेनापति द्रोण ने व्यू के प्रवेश द्वार पर खुद और कई अन्य महारथियों के साथ धरना दे दिया अभिमन्यु ने जरा भी विलंब ना करते हुए द्रोणाचार्य के व्यू के द्वार पर जबरदस्त आक्रमण बोला अभिमन्यु के बाणों की गति ऐसी थी कि कुछ ही क्षणों में उसने द्रोण के रथ के सामने उपस्थित हाथियों रथों और घुड़सवारों की पंक्ति तहस नहस कर डाली देखते ही देखते अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का द्वार भेज दिया और अंदर शामिल हो गए उनके पीछे युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव दृष्ट आदि आगे बढ़ गए लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय सिंधु नरेश जैदरथ ने आकर पांडवों का मार्ग रोक लिया शिवजी से प्राप्त वरदान के कारण जयद्रथ उस दिन पांडवों को रोक पाने में सक्षम था उसने ऐसी शक्ति दिखाई कि युद्धिष्ठिर भीम नकुल सहदेव कोई भी उसे हटा नहीं सके और आगे नहीं बढ़ सके जयद्रथ ने अकेले दम पर पांडवों और उनकी सेना को व्यू के द्वार पर रोके रखा जबकि अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यू के अंदर पहुँच चुके थे चक्रव्यू के अंदर प्रवेश करते ही अभिमन्यु ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसकी अपेक्षा खुद कौरवों के ना थी भीतर चारों ओर दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद अभिमन्यु बिना भय के युद्ध करने लगे उन्होंने कौरव सेना पर हमला बोलकर सैकड़ों सैनिकों को पल भर में धराशाई कर दिया अभिमन्यु मन में ठान चुके थे कि जब तक पांडव अंदर नहीं आते हैं वो अकेले ही शत्रु का विनाश करते रहेंगे द्रोणाचार्य कर्ण कृपाचार्य दुशासन और दुर्योधन सभी ने अभिमन्यु को घेरकर एक साथ उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन अभिमन्यु बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे वो अपने रथ को इतनी तेजी से दौड़ाते और घुमाते थे कि शत्रुओं को लग रहा था कि एक नहीं अनेक अभिमन्यु युद्ध भूमि में है उन्होंने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए कई प्रमुख कौरव योद्धाओं को पराजित कर दिया था उनके बाणों की मार से कर्ण मूर्छित होकर अपने रथ में ही गिर गए थे कर्ण के बेहोश होते ही कौरव दल की हिम्मत टूटने लगी अभिमन्यु ने इसी समय असमग्र देश के राजा का पुत्र मार दिया उन्होंने कौरव पक्ष के योद्धा सुषेण द्रुर्लोचन और कुंडभेदी को भी मार डाला राजा शल्य को भी उन्होंने तीक्ष बाणों से बींद मूर्छित कर दिया और शल्य की रक्षा के लिए आए भाई को भी अभिमन्यु ने मार गिराया वहीं दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु को मारने की प्रतिज्ञा ली और उन पर टूट पड़ा लेकिन अभिमन्यु ने कौशल पूर्वक उन पर पच्चीस बाण एक साथ मारे दुशासन का पुत्र घायल होकर रथ में गिर पड़ा और उसका सारथी उसे तेजी से युद्ध से दूर ले गया अभिमन्यु ने कर्ण के पुत्र वृषसेन को भी द्वंद्व में हरा दिया जिससे वृषसेन को भी रथ त्याग कर भागना पड़ा इस पराजय से क्रुद्ध होकर कौरव सेना के योद्धा दल बल समेत अभिमन्यु को हर तरफ से घेरने लगे लेकिन अभिमन्यु बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए और अपने धनुष से चक्रव्यूह के अंदर कोहराम मचाना जारी रखा उन्होंने रण कौशल दिखाते हुए एक दिव्य गांधारवास्त्र का प्रयोग किया जिससे शत्रु सैनिकों को एक साथ अनेक अभिमन्यु दिखने लगे इस मायाजाल से कौरव सेना भ्रमित हो गई और अभिमन्यु ने उसी दौरान सैकड़ों शत्रुओं का सहार कर डाला दुर्योधन ने अपने पुत्र लक्ष्मण कुमार को अभिमन्यु को रोकने के लिए भेजा लक्ष्मण ने क्रोध में अभिमन्यु पर बाणों की बौछार कर दी अभिमन्यु ने बहुत साहस के साथ उसका सामना किया और पलटकर एक तेज नाग जैसा बाण उन पर मारा वह तीज सर्प की भांति लक्ष्मण के सीने में उतरा और लक्ष्मण का सर धड़ से अलग गिर गया दुर्योधन ने अपने पुत्र को युद्ध भूमि में गिरते देखा तो वो शोक और क्रोध से व्याकुल होटा अभिमन्यु ने दुर्योधन की आंखों के सामने उसके पुत्र का वध कर दिया था अभिमन्यु का तांडव जारी रहा अब तक उन्होंने कौरव पक्ष के कई महारथियों को घायल या ढेर कर दिया था यह देखकर द्रोणाचार्य समझ गए कि अभिमन्यु को सामान्य तरीके से पराजित करना संभव नहीं है उन्होंने तुरंत सभी प्रमुख योद्धाओं को संकेत दिया कि अभिमन्यु को परास्त करने के लिए उन सबको मलकर आगे बढ़ना पड़ेगा द्रोण ने कर्ण से कहा कि वो पीछे से अभिमन्यु का धनुष काट दें द्रोण तो खुद एक तरफ से वार करने लगे एक क्षण में ही कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष की डोरी अपने तीखे बाण से काट डाली अभिमन्यु का धनुष टूटते ही कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने झपट कर उसके रथ के घोड़े मार डाले और सारथी को भी खत्म कर दिया अब अभिमन्यु का रथ स्थिर और निशक्त हो गया था चारों ओर से घिरे अभिमन्यु के हाथ में अब कोई आयुध भी नहीं था लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए और पैदल ही लड़ने के लिए आगे बढ़े उन्होंने अपनी मयान से तलवार निकाल ली और ढाल हाथ में लेकर समीप आपके शत्रुओं पर टूट पड़े उनके प्रहार से कई कौरव सैनिक कट गए लेकिन तभी आचार्य द्रोण ने एक सटीक बाण चलाकर अभिमन्यु की तलवार के दो टुकड़े कर डाले अभिमन्यु की ढाल भी बाणों से छिद गई और टूट गिर पड़ी अब अभिमन्यु निहत्ते थे पर हताश नहीं उन्होंने पास पड़ा एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठा लिया और उसे घुमाकर शत्रुओं की तरफ बढ़े अभिमन्यु उस पहिये को ही हथियार और ढाल की तरह प्रयोग कर रहे थे गौरव पक्ष के योद्धा क्षणभर को आश्चर्यचकित रह गए कि यह युवा योद्धा किस मिट्टी का बना है तभी कर्ण ने फिर अवसर ढूंढकर एक बाण मारा और अभिमन्यु के हाथ में पकड़ा रथ का चक्र भी चूर चूर हो गया अब अभिमन्यु के पास न धनुष न तलवार न ढाल न चक्र कुछ भी शेष नहीं था इतने पर भी कौरव योद्धाओं को आगे बढ़ने का साहस नहीं हो रहा था क्योंकि अभिमन्यु की आंखों में अभी भी हार का भाव नहीं था क्रोधित अभिमन्यु ने अंतिम प्रयास के रूप में भूमि पर गिरी हुई एक भारी गदा को उठा लिया उन्होंने जब उस गदा को घुमाकर शत्रु, तो शत्रु से सेना पर फेंका तो शत्रु सेना फिर से डर गई जो भी गांधार के सैनिक सामने आए अभिमन्यु ने एक ही प्रहार में उन्हें धराशायी कर दिया कौरव महारथी चारों ओर से बाढ़ चलाते हुए भी दूरी बनाकर खड़े हुए थे क्योंकि कोई भी अकेले अभिमन्यु के पास जाकर लड़ने का साहस नहीं कर रहा था अंत में दुशासन के पुत्र ने आगे बढ़कर गदा से ही अभिमन्यु को चुनौती दी अभिमन्यु ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों युवाओं में गदा युद्ध प्रारंभ हुआ कुछ देर तक अभिमन्यु और दुशासन भयंकर गति से गदा चलाते रहे पूरा युद्ध क्षेत्र उनके प्रहारों की गूंज से कांप उठा आखिरकार दोनों वीरों ने एक दूसरे को जबरदस्त आघात किया और दोनों ही चक्कर खाकर एक साथ जमीन पर गिर पड़े अभिमन्यु की सांस तेज चल रही थी और शरीर पर असंख्य घाव थे दुर्भाग्यवश अभिमन्यु पहले उठ नहीं पाए दुशासन पुत्र थोड़ी ताकत संजोकर पहले खड़ा हो गया और यह देख कि अभिमन्यु चोटों से घायल पड़े हैं उसने अनुचित अवसर का लाभ उठाया बिना देर किए दुशासन पुत्र ने अपनी गदा उठाई और निर्बल अवस्था में पड़े अभिमन्यु के सिर पर पूरी शक्ति से प्रहार कर दिया अभिमन्यु के मस्तक पर भीषण आघात हुआ उनका सिर फट गया और वीर अभिमन्यु ने वहीं प्राण त्याग दिए इस प्रकार मात्र सोलह वर्ष की आयु में अभिमन्यु अद्वितीय वीरता दिखाकर युद्धभूमि में गिर गए सेना ने एक महान संकट से निजात पाने पर पहले तो राहत की सांस ली और फिर हर्ष का उद्घोष किया अभिमन्यु उनके लिए एक बन चुके थे उन्हें रोकने के लिए उन्हें आदर्शों को तोड़ना पड़ा यहाँ पर यह देखना बहुत उचित होगा कि महाभारत की जब लड़ाई होती थी तो किसी निर्बल पर अटैक नहीं किया जाता था एक योद्धा एक बार में एक ही शत्रु से लड़ता था इन सारे नियमों का अभिमन्यु को मारने के लिए उल्लंघन किया गया जयदरथ दुर्योधन दुशासन द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण और शकुनी ये सातों महारथी एक अभिमन्यु को मारने के लिए आगे आए उसके बाद यह भी एक नियम था कि जब शत्रु अचेत जमीन पर हो तो उसे नहीं मारा जाता इस नियम का भी उल्लंघन किया गया और अभिमन्यु जब जमीन पर घायल और बेहोश पड़े थे तभी उन्हें मार दिया गया खैर सूर्यास्त होने को था और अभिमन्यु के मारे जाने के साथ ही तेरहवें दिन का युद्ध भी थमने लगा सेनाएं अभिमन्यु के निष्प्राण शरीर को छोड़कर जीत की खुशी मनाते हुए लौटने लगी और दूसरी ओर पांडव सेना के शिविर में इस घटना ने शोक की लहर दौड़ा दी आज के लिए इतना ही हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन व अन्य पांडवों ने क्या किया सुनने के लिए धन्यवाद